उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा ब्राह्मण चौथा जीव की दशा का वर्णन स so, ब्राह्मणायत्मा यह संसार के उपवर्णन का प्रसंग है उसमें यह आत्मा इन अंगों से सम्यक प्रकार से मुक्त होकर ऐसा कहा गया है वह आत्मा की सम्यक मुक्ति किस समय अथवा किस प्रकार होती है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है इसलिए आरंभ किया जाता है श्लोक पहला वही है आत्मा जिस समय दुर्बलता को को प्राप्त हो, को प्राप्त हो हो मानव जाता है तब ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिमुखता से आते हैं वह इन प्राणों की तेजो मात्रा को सम्यक प्रकार से ग्रहण करके हृदय में ही अनुक्रांत अभिव्यक्त ज्ञान वाला होता है जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सब ओर से व्यावृत्त होता है उस समय हीन हो जाता है यह वह आत्मा जिस समय अबल्य, अबल को प्राप्त होकर की देह दुर्बलता है वह आत्मा की ही दुर्बलता है इस प्रकार उपचार से कहा जाता है कि अबलभाव को प्राप्त होकर स्वयं अमूर्त होने के कारण यह अब बलभाव को प्राप्त नहीं होता तथा मानव सम्मोह को प्राप्त होता है सम्बूढ़ता को ही सम्मोह कहते हैं सम्मोह का अर्थ है विवेक का अभाव इस प्रकार की सम्बूढ़ को मानो होता है इस स्वतः सम्मोह अथवा असम्मोह है भी नहीं, क्योंकि यह नित्य चैतन्य ज्योति स्वरूप है इसी से सम्मोह में इसमें युव शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि लौकिक पुरुषों को उत्क्रांति के समय इंद्रियों के उपसंहार के कारण होने वाली व्याकुलता आत्मा की जान पड़ती है और ऐसा ही कहने वाले कहते हैं कि यह सम्मूढ़ अत्यंत अचेत हो गया है अथवा अबल्यम और सम्मोहम दोनों ही के साथ यह शब्द का प्रयोग करना चाहिए अर्थात मानो अबलता को प्राप्त हो मानो समूढ़ता को प्राप्त हो जाता है क्योंकि दोनों ही का अन्योपाधिकृत होना समान है तथा दोनों ही का एक करता बतलाया गया है इस समय ये वाघादी प्राण इस आत्मा के अभिमुख हो जाते हैं तब इस देही आत्मा का अंगों से सर्वथा मोक्ष मोक्ष होता है। किंतु वह कैसे होता है और किस प्रकार आत्मा के अभिमुख आते हैं सो बतला जाता है वह आत्मा इन तेजो मात्राओं का मात्राओं को तेजकी मात्रा तेजो मात्रा यानी तेजक अवयव अर्थात रूपादि के प्रकाशक होने के कारण चक्षु आदि इंद्रिया तेजो मात्रा है उन इंद्रियों का भाव से अभ्यादान अभिमुखतया आदान उपसंहार कर यानी का काश में ही अनुक्रांत होता है बुद्धि की बुद्धि आदि के विक्षेप का उपसंहार हो जाने पर हृदय में ही अभिव्यक्त विज्ञानवान होता है समान इस क्रियापद में समय यह विशेषण स्वप्न की अपेक्षा से है क्योंकि स्वप्न में निर्लिप भाव से चक्षु आदि का उपसंहार नहीं होता केवल आदान उपसंहार मात्र तो होता है जैसा कि वाक ग्रहित हो जाती है चक्षु चक्षुग्रहित हो जाती है इस सर्ववान लोक की मात्रा को ग्रहण कर शुक्र को ग्रहण कर इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता है आत्मा के चलन अथवा विक्षेपोपारादि विकार स्वता नहीं होते जैसा कि ध्यायतीव लेती लेलायतीव इत्यादि मंत्र द्वारा कहा गया है बुद्धि आदि उपाधियों के द्वारा ही उसमें सब प्रकार के विकारों का आरोप किया जाता है चाक्षुष पुरुष आदित्यांश जो भोक्ता के कर्म से प्रेरित होकर जब तक देह धारण किया जाता है तब तक उसके नेत्रों का उपकार करता हुआ विमान रहता है मरण काल में इसके चक्षु का उपकार करना छोड़ देता है अर्थात अपने आदित्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है इसी से यह कहा है जब इस मृत पुरुष की वागिन्द्रिय अग्नि में प्राणवायु में और नेत्र आदित्य में लीन हो जाते हैं इत्यादि ये देह ग्रहण के समय पुनः उसका आश्रय ले लेंगे ऐसा ही सोने और जागने वाले पुरुष के विषय में भी होता है इसी से श्रुति कहती है जिस समय जाक्षुष पुरुष परंग पर्यावर्तन सब ओर से अपनी और व्यावर्तन कर लेता है उस समय पुरुष अज्ञरूप अर्थातों को रूप का ज्ञान नहीं होता उस समय स्वप्न के समान यह आत्मा चक्षु आदि तेजो मात्राओं को सब और से सम्यक निर्लीप भाव से ग्रहण करने वाला होता है लिंगात्मा में विभिन्न इंद्रियों के लय और उसके उत्क्रमण का वर्णन श्लोक दूसरा चक्षु इंद्रिय लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो लोग नहीं देखता ऐसा कहते हैं तो नहीं है तो नहीं चखता ऐसे कहते हैं वाग इंद्रिय एक रूप हो, तो हो जाती है तो नहीं बोलता ऐसा कहते हैं श्रोत इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं सुनता ऐसा कहते हैं मन एक रूप हो जाता है तो मनन नहीं करता ऐसा कहते हैं तुग इंद्रिय एक हो जाती है तो स्पर्श नहीं करता ऐसा कहते हैं पर यदि बुद्धि लिंगात्मा से एकरूप हो जाती है तो नहीं जानता ऐसा कहते हैं उस किसी अन्य भाग से बाहर निकलता है उसके उत् उत्क्रमण करने पर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करता है प्राण के उत्क्रमण करने पर संपूर्ण प्राण इंद्रिय वर्ग उत्क्रमण करता है उस समय यह आत्मा विशेष विज्ञानवान होता है और विज्ञान युक्त प्रदेश को ही जाता है उस समय उसके साथ साथ ज्ञान कर्म और पूर्व प्रज्ञा अनुभूत विषयों की वासना भी जाते हैं भाष्यर्थ जब इंद्रिय वर्ग अपने लिंगदेह के साथ एक रूप हो जाते हैं तब आसपास बैठे हुए लोग कहते हैं यह नहीं देखता इसी प्रकार जब घृण देव देवता निवृत्त होने पर घृणांद्रिय लिंगात्मा के साथ एक हो जाती है तब नहीं सुंगता ऐसा कहते हैं शेष अर्थ इसी के समान है जिहा में सोमया वरुण देवता है उसकी निवृत्ति की अपेक्षा से नहीं चाहता ऐसा कहते हैं। इसी तरह नहीं बोलता नहीं सुनता है की और में एक ही भाव उपलक्षित होता है उस समय इंद्रिय हृदय में उपसंहार हो जाने पर तो अंतर व्यापार होता है उसका वर्णन किया जाता है उस इस प्रकृत हृदय का अर्थात हृदय हृदय छिद्र का अग्र नाड़ी मुख, मुख्य बाहर निकलने का द्वार अत्यंत प्रकाशित होने द्वारा के के स्वयं अपने आप से ही प्रकाशित हो जाता है उस आत्मज्योति से प्रकाशित हृदय द्वार से यह लिंगोपाधिक विज्ञानमय आत्मा निकल जाता है ऐसा ही अथर्वण प्रश्न उपनिषद में भी कहा है उसने सोचा मैं किससे उत्क्रमण करने पर उत्क्रांत होऊंगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा उसने प्राण की रचना की इत्यादि उस लिंगात्मा में आत्म चैतन्य ज्योति सर्वदा अत्यंत अभिव्यक्त रहती है उस उपाधि के द्वारा ही आत्मा में जन्म मरण गमन आगमन आदि संपूर्ण विकार रूप व्यवहार होते हैं और तदरूप ही बुद्धि आदि बारह इंद्रिया है यह वह सूत्र है वह जीवन है और वही स्थावर जंगम का अंतरात्मा है उस प्रद्योत से अर्थात हृदयाग्र के प्रकाश से निकलने वाला आत्मा किस मार्ग से बाहर निकलता है तो वह चक्षुद्वार से निकलता है। मूर्ध तो देश से निकलता है इसी प्रकार अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार वह शरीर के अन्यन्या देश या अवयों से निकल जाता है उस विज्ञात्मा के उत्क्रांत परलोक के लिए प्रस्थित अर्थात परलोक गए वासन युक्त तो होने पर राजा के सर्वाधिकारी के समान प्राण उसके साथ साथ उत्क्रमण करता है और उस प्राण के उत्क्रांत होने पर सारे ही प्राण उसके साथ साथ उत्क्रमण करते हैं यही लोगों के समूह के समान विज्ञानात्मा प्राण और इंद्रियों का एक साथ मिलकर क्रम से जाना विवक्षित नहीं है बल्कि उसके प्राधान्य प्राधान्य के अनुसार उसका उल्लेख करना अभिष्ट है उस समय यह आत्मा सविज्ञान होता है अर्थात स्वप्न के समान अपने कर्मों कर्मवश विशेष विज्ञानवान होता है स्वतंत्रता से नहीं यदि स्वतंत्रता से विज्ञानवान हो सकता तो सभी कृतकृत्य तो हो जाते किंतु वह कृतकृत्यता तो सभी को प्राप्त नहीं होती इसी से व्यासुदेव ने कहा है हृदय में सदा उसी भाव का चिंतन करते रहने से वह उसी को प्राप्त होता है अतः इस समय सब लोग कर्म द्वारा उद्भूत की वृत्ति विशेष के आश्रित रहने वाले वासनात्मक विशेषक ज्ञान से होते है। इस प्रकार सविज्ञान अर्थात विशेष विज्ञान से उद्भाषित होकर ही अपने गंतव्य स्थान को अनुक्रमण अनुगमन करता है अतः परलोक की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु पुरुषों को उस समय स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए प्रमादहीन होकर निरंतर का सेवन विवेक का अभ्यास और विशेष रूप से पुण्य का संचय करना चाहिए किन्तु उस उत्क्रांति के समय कुछ भी संपादन नहीं किया जा सकता क्योंकि कर्म द्वारा ले जाए जाते हुए जीव की स्वतंत्रता नहीं रहती इस विषय में पुण्यकर्म से पुरुष पुण्यवान होता है कर्म से निवृत्ति का, का कोई और उपाय नहीं है अतः इस उपनिषद विधित उपाय के अनुष्ठान में ही प्रयत्न करते रहना चाहिए यही इस प्रकरण का तात्पर्य है ऊपर यह कहा गया है कि गाड़ी के समान जिसने धारण किया हुआ हुआ है है वह जीव जीव करता हुआ जाता किंतु के के के खर्च समान परलोक के लिए जाने वाले इस जीव की रास्ते की भोजन सामग्री क्या है जिसे यह परलोक में जाकर खाता है तथा जो उसके शरीर आदि का आरंभ है वह भी क्या है सो बतलाया जाता है परलोक को जाने वाले उस आत्मा के साथ विद्या और कर्म सब प्रकार के विहित और प्रतिशिध तथा तो अविता और अतिशिध विद्या ही विद्या है एवं तो और और अनुसरण करते हैं तथा तो पूर्व प्रज्ञा पूर्वानुभव संबंधिनी प्रज्ञा अर्थात अतीत कर्म फलानुभव की वासना भी साथ जाता है यह वासना ही अपूर्व कर्म के आरंभ और कर्म विपाक में अंग होती है अतः यह भी उसके साथ जा, जाती है उस वासना के बिना यह कर्म करने और उसका फल भोगने में समर्थ नहीं होता क्योंकि जिस विषय का अभ्यास नहीं होता उसमें इंद्रियों की कुशलता भी नहीं होती यहाँ पूर्वानुभव की वासना से प्रवृत्त हुई इंद्रियों की बिना अभ्यास के कुशलता होनी संभव है यह बात देखी जाती है कि किन्हीं पुरुषों की चित्रकला दिख के समान क्रियाओं में भी बिना अभ्यास के जन्म से ही कुशलता होती है और किन्नी किन्नी की अत्यंत सुगम क्रियाओं में भी कुशलता नहीं होती जैसे विषय भोग में की भी किन्हीं की स्वभावतः ही कुशलता या अकुशलता देखी जाती है सो यह सब पूर्व प्रज्ञा के उद्बुद्ध और अनुद्वु होने के कारण ही होता है इसलिए पूर्व प्रज्ञा के बिना किसी को भी कर्म या उसके फलोपभोग में प्रवृत्ति होनी संभव नहीं है अतः गाड़ीवान के राह खर्च की सामग्री के समान ये विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा नामक तीन पदार्थ ही परलोक के मार्ग की भोजन सामग्री है चूंकि विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञात की प्राप्ति और उपभोग के साधन हैं, इसलिए शुभ विद्या और कर्मादि का ही आचरण करें जिससे की अभिष्ट देह की प्राप्ति और उपभोग हो यही इस प्रकरण का तात्पर्य है इस प्रकार विद्यादि के भार से लदा हुआ देहांतर को प्राप्त करने वाला जीव पूर्व देह को छोड़कर वृक्ष से दूसरे वृक्ष को जाने वाले पक्ष के समान अन्य देह को प्राप्त करता है अथवा एक दूसरे के के आतिवाहिक देह से कर्मफल के को ले जाया जाता है। क्या उसे यहां स्थित रहते हुए ही शरीरस्थ जीव की संकुचित इंद्रिया मरने पर हटे हुए घड़े के समान प्रकाश के समान सर्वत्र व्याप्त होकर देशांतर का आरंभ होने पर पुनः संकच को प्राप्त हो जाती है अथवा वैशेषिक सिद्धांतों वालों के मतानुसार केवल मन ही देहांतर के देश में जाता है के इस श्रुति के अनुसार तथा सर्वात्मक प्राण के आश्रित होने से इंद्रिया तो सर्वात्मक ही है उनका आध्यात्मिक और आदिभतिक परिच्छेद प्राणियों के कर्म ज्ञान और भावना के कारण है अतः उनके अधीर होने के कारण स्वभावतः सर्वगत और अनंत होने पर भी भोक्ता प्राणों के कर्म ज्ञान और वासना के अनुसार ही देहांतर के आरंभवश प्राणों की सं का संकोच विकास होता है ऐसा ही कहा भी है यह प्राण चीटी के प्रमाण का है मच्छर के समान का है हाथी के बराबर है इन तीनों लोगों के समान है और इस सब के समान है इसी प्रकार जो भी इन अनंतों की उपासना करता है तथा उसकी जो जिस प्रकार उपासना करते हैं इत्यादि वचन भी अनुकूल हो सकते हैं जिनके कर्म और ज्ञान के अधीन जो पूर्व प्रज्ञा नाम की वासना है वह जोक के समान सर्वत्र व्याप्त रहते हुए ही हृदय स्थित रहकर जैसे स्वप्नावस्था के शरीर की रचना करती है उसी प्रकार इस देह से भिन्न दूसरे कर्म जनित देह को रच लेती है फिर देहांतर का आरंभ हो जाने पर अपने पूर्वाश्रित देह को त्याग देती है इस विषय में यह दृष्टान्त बतलाया जाता है देहांतर में जोक का दृष्टांत श्लोक तीसरा जिस प्रकार वह दृष्टान अंत में पहुंचकर दूसरे तृण पर तुरुन रूप आश्रय को पकड़कर अपने को सकोड़ ले, लेती हैं इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को मारकर अविद्या चेतनावस्था को प्राप्त कराकर दूसरे आधार का आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता है उस देहांत संचार में यह उदाहरण है जिस प्रकार घास पर चलने वाली जोंक के अंत अन्त, अंतिम भाग पर पहुंचकर दूसरे रूप का जो तक किया जाए उसे कहते हैं उस आक्रम यानी आधार का आश्रय ले अपने को अर्थात अपने पूर्वावय को पिछले अवयव के स्थान में सकोड लेती है इसी प्रकार यह संसारी आत्मा जिसका यह प्रकरण है इस अपने पूर्व प्राप्त शरीर को मारकर स्वप्न प्राप्ति की इच्छा वाले के समान गिराकर इसे अविद्या को प्राप्त कराकर अर्थात अपने आत्मा के उपसंहार द्वारा अचेतन कर के एक तृण से दूसरे तृण पर जाने के समान दूसरे यानी को अपनी फैली हुई वासना से ग्रहण कर अपना उपसंहार कर लेता है अर्थात उसी में आत्मभाव करने लगता है जिस प्रकार यह स्वप्न में देहांतर का आरंभ करता है उसी प्रकार स्वप्न देहांतरस्थ जीव के समान यह शरीर आरंभ देश में अर्थात आरंभ किए हुए जंगम या और कुछ बाह्य शरीर का भी आरंभ हो जाता है फिर उसी में इंद्रिय विहु की अपेक्षा से बाघादी इंद्रियों का उपकार करने के लिए अग्नि आदि देवता आश्रय ले लेते हैं यही देहांतर के आरंभ की विधि है आत्मा के देहांतर निर्माण में सुवर्णकार का दृष्टान्त उस देहा के आरंभ में जीव नित्य ग्रहण किए हुए उपादान को ही बिगाड़ बिगाड़कर उसी से देहांतर का आरंभ करता है अथवा पुनः पुनः नवीन उपादान ग्रहण करता है इसमें दृष्टांत जाता है। श्लोक चौथा उसमें दृष्टांत जिस प्रकार सोना सुवर्ण का भाग लेकर दूसरे नवीन और कल्याणतर अधिक सुंदर रूप की रचना करता है उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को नष्ट कर अचेतन अवस्था को प्राप्त कर दूसरे पितर गंधर्व देव प्रजापति ब्रह्मा अथवा अन्य भूतों के नवीन और कल्याणतर रूप की रचना करता है उस वह पेशस्कारी सोनार पेशस अर्थात सुवर्ण की मात्रा का अपादान अपेदन अर्थात ग्रहण कर पूर्वरचना विशेष से भिन्न दूसरा नवीन तर और कल्याण से भी कल्याणतर रूप बनाता है उसी प्रकार यह आत्मा इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत है आत्मा के नित्यग्रहित जो पृथ्वी से लेकर आकाश परंत सुवर्ण या पांच भूत है जिनकी द्वै भाव रूपे इस वाक्य से चतुर्थ प्रपाठक में व्याख्या की गई है उन्हें को बिगाड़ बिगाड़कर दूसरे दूसरे देहांतर को अर्थात पूर्वापेक्षा नवीन और कल्याणतर रूप संस्थान विशेष यानी देहांतर को रच लेता है पितृ जो पितरों के लिए उपयोगी हो अर्थात पितृलोक के उपभोग के योग्य हो गांधर्व जो गंधर्वों के उपभोग योग्य हो, इसी प्रकार देवताओं के लिए उपयोगी दैव प्रजापति के लिए उपयोगी और जो ब्रह्मा का है उस बाह्य शरीर की तथा, इसी प्रकार कर्म और ज्ञान के अनुसार वह अन्य भूतों से संबद्ध शरीरांतर की रचना कर लेता है इस प्रकार इसका संबंध है सर्वमय आत्मा की कर्मानुसार विभिन्न गतियों का निरूपण इस आत्मा के जो बंधन संजक उपाधिभूत पदार्थ है और जिनसे संयुक्त होकर ही तद्रुप है ऐसा समझा जाता है उन पदार्थों का यहाँ एक जगह एकत्रित करके निर्देश किया जाता है लोक पांचवा वह आत्मा ब्रह्म है यह विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय पृथ्वीमय जलमय वायुमय आकाशमय तेजोमय अ तेजोमय कामय अकामय क्रोधमय अक्रोधमय धर्ममय अधर्ममय असर्वमय है जो कुछ इदमय प्रत्यक्ष और अधोमय परोक्ष है वह वही है वह जैसे करने वाला और जैसे आचरण वाला है वैसा ही हो जाता है शुभ कर्म करने वाला शुभ होता है और कर्म पापी होता है पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यात्मा होता है और पापा कर्म से पापी होता है कोई कोई कहते हैं कि यह पुरुष कामय ही है वह जैसी कामना वाला होता है वैसा ही संकल्प करता है जैसे संकल्प वाला होता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है भाषा जो आत्मा इस प्रकार संसित होता यह लोक परलोक में गमनागम करता है वह यह पर ही है जो कि क्षुधा दी धर्मों से परे है, वह विज्ञान को कहते है से उपलक्षित होने वाला अर्थात तन्मय है उसके विषय में यह आत्मा कौन है जो यह प्राणों में विज्ञानमय है ऐसा कहा जा चुका है विज्ञानमय अर्थात विज्ञान प्राय क्योंकि ध्याती व लेलायती व वा, इत्यादि वाक्य से इसका विज्ञान धर्मत्व प्रतीत होता है इसी प्रकार वह मनोमय है मन की संधि के कारण वह मनोमय है तथा प्राणमय है प्राण पांच वृत्तियों वाला है तनमय वह है जिससे कि वह चेतन चलता हुआ सा देखा जाता है तथा रूपदर्शन के समय वह चक्षमय है एवं शब्द सुनने के समय वह श्रोत्रमय है इसी प्रकार उस उस इंद्रिय के व्यापार का प्रादुर्भाव होने पर वह तद्रूप तत्तरूप हो जाता है इस प्रकार बुद्धि और प्राण के द्वारा वह चक्षु आदि इंद्रियमय होकर शरीर पृथ्वी आदि भूतमय हो जाता है उस समय वह पार्थिव शरीर का आरंभ होने पर पृथ्वीमय हो जाता है तथा वृणादि लोक में जलीय शरीर का आरंभ होने पर जलमय होता है एवं वायव्य शरीर का आरंभ होने पर वायुमय होता है और आकाश शरीर का आरंभ होने पर आकाशमय हो जाता है इसी प्रकार ये देव शरीर तेजस है इसका आरंभ होने पर वह तद्रूप अर्थात तेजोमय हो जाता है इनसे भिन्न पशु आदि के शरीर और नारकीय जीवों के तथा प्रेतादिक के शरीर अतजोमय है उनकी अपेक्षा से श्रुति कहती है इस प्रकार यह आत्मा देहेंद्रिय संघातमय होकर अन्य प्राप्त वे वस्तु को देखता हुआ यह मैंने प्राप्त कर ली है और वह मुझे प्राप्त करनी है इस प्रकार विपरीत ज्ञान युक्त होकर इसकी अभिलाषा वाला अर्थात कामय होता है और उस कामना में दोष देखकर जब तत्संबंधी अभिलाषा निवृत्त हो जाती है तब चित्त प्रसन्न निष्कलमश निष्कलमश अर्थात शांत हो जाता है इसलिए तन्मय अर्थात अकामय होता है इसी प्रकार किसी के द्वारा उस कामना का विघात होने पर वह काम क्रोध रूप में परिणत हो जाता है इसलिए तद्रूप होकर वह क्रोधमय हो जाता है वह क्रोध जब किसी उपाय से निवृत्त हो जाता है तब चित्त प्रसन्न और अनाकूल होने पर अक्रोध कहा जाता है उसके कारण वह अक्रोधमय हो जाता है इस प्रकार हो, हो जो जो वह, वह काम क्रोध और अकाम अक्रोध के कारण होकर वह धर्ममय और चेष्टा है इस स्मृति से भी यही सिद्ध होता है धर्ममय और अधर्ममय होकर वह सर्वमय हो जाता है जितना कुछ व्याकृत है वह सब धर्म और अधर्म का ही कार्य है वह सब धर्म और अधर्म का ही फल है उसे प्राप्त करने वाला भी तन्मय हो जाता है अधिक क्या इस विषय में यह बात सिद्ध ही है कि यह इदमय गृह्यण विषयादिमय है इसलिए अधोमय भी है इस पद से अध्यमाण कार्य से भिन्न परोक्ष वस्तु का निर्देश होता है अंतकरण में अनंत भावना विशेष है उसका विशेष रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता समय समय पर उनके कार्य से ही यह पता चलता है कि इसके हृदय में यह भावना है और उसके हृदय में यह बस ग्रहण कार्य से इनका इदम्बय रूप से निर्देश किया जाता है और जो अंतकरण में स्थित परोक्ष व्यवहार है वह इस समय अधोमय है संक्षेपतः जो संक्षेपतः तो जिसका जैसा करने या आचरण में लाने का स्वभाव है वह यथाकारी और यथाचारी होता है जो यथाकारी जैसा करने वाला है वह वैसा ही हो जाता है विधि और प्रतिषेध से ज्ञात होने वाली जो नियत क्रिया है उसका नाम करना है और अनियत आचरण का नाम आचरण में लाना है यह इन दोनों का का भेद है है है साधु साधु करने वाला साधु होता है। यथाकारी इस पद विशेषण और पाप करने वाला पापी होता है यह यथाचारी इस पद का विशेषण है यथाकारी और यथाचारी इन पदों में इन को ग्रहण किया गया है इसलिए कर्म में अत्यंत परायण होने का स्वभाव भी तन्मयता है केवल उस कर्म मात्रा से तन्मयता नहीं होती ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है पुण्य कर्म से पुण्य पुरुष पुण्यवान हो जाता है और कर्म से पापी हो जाता है अर्थात पुण्य पाप रूप कर्म से ही पुरुष को तन्मयता प्राप्त हो जाती है उसे वैसे स्वभाव होने की अपेक्षा नहीं रहती तात्चल्य वैसा स्वभाव होने पर तो तन्मयता की अधिकता होती है इतना ही अंतर है ऐसी स्थिति में काम क्रोधाधि पूर्वक पुण्य या अपुण्य का आचरण करना ही जीव के सर्वमयत्व का हेतु उसके संसार का कारण तथा एक देह से दूसरे देह में जाने का हेतु सिद्ध होता है इससे प्रेरित होकर ही जीव दूसरे दूसरे देह को ग्रहण करता है अतः पुण्य और पाप संसार के कारण हैं। इन्हीं के विषय में विधि और प्रतिषेध होते है और यही शास्त्र की सफलता है यहाँ दूसरे बंध मोक्ष कुशल पुरुष कहते हैं यह ठीक है कि कामादि पूर्वक का पुण्य और पाप ही शरीर ग्रहण के कारण हैं, तो भी कामना से प्रेरित हुआ पुरुष ही पुण्य पाप रूप कर्मों का संग्रह करता है। कामना का नाश होने पर तो विद्यमान कर्म ही पुण्य पाप की वृद्धि करने वाला नहीं होता तथा कामना रहित होने पर संग्रह किए हुए पुण्य पाप कर्म भी फल के आरंभक नहीं होते अतः कामना ही संसार का मूल है ऐसा ही अथर्वण श्रुति में भी कहा है जो पुत्र पशु आदि कामनाओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ उनकी इच्छा करता है वह उन कामनाओं के कारण उन उन स्थानों में जन्म लेता है अतः यह पुरुष काममय ही है इसका जो अन्यमयत्व है वह विद्यमान रहते हुए भी इसके सर्वमयत्व का कारण नहीं है इसी से श्रुति निश्चय करती है कि यह काममय ही है क्योंकि वह काममय होकर जैसी कामना से युक्त अर्थात यथा काम होता है तथक्रतु होता है थोड़ी सी अभिलाषा मात्रा से अभिव्यक्त हुई वह कामना जिस विषय में होती है वह उससे आहत न होकर स्पुट होने पर क्रतु रूप हो जाती है क्रतु अध्यवसाय अर्थात निश्चय को कहते हैं जिसके पीछे क्रिया की प्रवृत्ति होती है यह क्रतु होता है अर्थात कामना के कार्य रूप जिस प्रकार के क्रतु से यह युक्त होता है इस प्रकार यह जैसे कृतु वाला होता है वही कर्म करता है इसका जिस विषय को लेकर कृतु होता है उसका फल सिद्ध करने के लिए जो योग्य कर्म होता है उसी को करता है और जैसा कर्म करता है वही होता, उसी का फल प्राप्त करता है अतः इसके सर्वमयत्व और संसारित्व में कामना ही कारण है कामना के अनुसार शुभाशुभ गति तथा निष्काम ब्रह्मज्ञा के मोक्ष का निरूपण श्लोक्ष हवा उस विषय में यह मंत्र है इसका लिंग अर्थात मन जिसमें अत्यंत आसक्त होता है उसी फल को यह होकर कर्म के सहित प्राप्त करता, करता है उस कर्म का फल प्राप्त कर उस लोक से कर्म करने के लिए पुनः इस लोक में आ जाता है अवश्य ही कामना करने वाला पुरुष ही ऐसा करता है अब जो कामना न करने वाला पुरुष है उसके विषय में कहते हैं जो अका निष्काम आप और आत्म होता है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है भाष्यर्थ श्लोक अर्थात मंत्र भी है तदे उसी को जाता है सक्त आसक्त होकर अर्थात उसमें अपनी अभिलाषा प्रकट कर किस प्रकार जाता है कर्म के सहित अर्थात जिस कर्म को उसने फलासक्त होकर किया था उस कर्म के सहित ही वह उसके फल के प्रति जाता है वह जाने वाला कौन है लिंग मन लिंग देह मन प्रधान है इसलिए मन को लिंग ऐसा कहा जाता है अथवा जिसके द्वारा लिंगन अवगम होता है अर्थात जिससे साक्षी जानता है उसे लिंग कहते इस संसारी का वह मन जिसमें निशक्त निश्चय पूर्वक सक्त अर्थात उद्भूत अभिलाष होता है यानी अपनी अभिलाषा प्रकट करता है उस अभिलाषा से युक्त होकर ही उसने वह कर्म किया था निवृत्त हो गई है उस ब्रह्मवत्ता के विद्यमान कर्म भी वंध्या की संतति हो जाते हैं जैसा की आप काम और शुद्ध चित्त पुरुष की सारी कामनाए यही लीन हो जाती है इस श्रुति से सिद्ध होता है तथा तो कर्म के अंत को प्राप्त कर अर्थात जहां तक कर्म का अंत यानी अवसान हो वहां तक उसे पाकर, भोगकर, यानी कर्म फल की करके, किस कर्म का पाकर सो जाता है। इस लोक में यह जो कुछ कर्म करता है उसका अर्थात उस कर्म का फल भोगकर, उसका अंत पाकर उस लोक से कर्म करने के लिए पुनः इस लोक में आ जाता है यह लोक ही कर्म प्रधान है इसी से श्रुति कहती है कर्मणे अर्थात पुनः कर्म करने के लिए इसी प्रकार पुनः कर्म करके फलाशक्ति के कारण पुनः परलोक में जाता है इस प्रकार जो कामना करने वाला है वह संसार बंधन को प्राप्त होता है क्योंकि कामना करने वाला ही इस प्रकार संचलित होता है इसलिए जो कामना करने वाला नहीं है वह कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता फलाशक्ति की गति तो बतला दी गई किंतु जो निष्काम है उसकी क्रिया संभव न होने के कारण कामना न करने वाला पुरुष तो मुक्त ही हो जाता है किंतु जीवन कामना न करने वाला कैसे होता है जो अकाम होता है वही कामना न करने वाला है अकामता अकामता कैसे होती है सो बतलाया जाता है जो निष्काम है अर्थात जिससे कामनाएं निकल गई है वह पुरुष निष्काम कहलाता है कामनाएं किस प्रकार निकल जाती है जो आप होता है अर्थात जिसने सब कामनाओं को प्राप्त कर लिया है वह आप है उसकी कामनाए नहीं रहती कामनाओं को प्राप्त कैसे होती है आत्मकाम होने से जिसकी कामना का विषय आत्मा ही होता है कोई अन्य पदार्थ नहीं होता आत्मा ही रहित पूर्ण और एक रस है आत्मा से भिन्न कामना के योग्य कोई अन्य वस्तु न ऊपर है न इधर उधर है और न नीचे है जिसके लिए सब आत्मा ही हो गया है वह किसके द्वारा किसे सुने किसके द्वारा किसे देखे मनन करे अथवा जाने इस प्रकार जानने वाला किसकी कामना करे जो पदार्थ अन्य रूप से जाना जाता है वही कामना के योग्य होता है और यह अन्य पदार्थ आप ब्रह्मवित्त की दृष्टि में है नहीं अतः जो भी आत्मकाम होने के कारण आप होता है वही निष्काम अका और कामना न करने वाला भी है इसीलिए मुक्त हो जाता है जिसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है उसके लिए कामना के योग्य कोई अनात्मन नहीं रहता कोई दूसरा कामना के योग्य अनात्मा भी रहे और सब कुछ आत्मा भी हो गया ऐसा कथन तो विपरीत ही है अतः सर्वात्म के लिए कामना के योग्य वस्तु का अभाव हो जाने के कारण कर्म संभव नहीं है जो लोग प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए ब्रह्मविद्ता के भी कर्म की कल्पना करते हैं उनके लिए सब आत्मा ही नहीं होता क्योंकि प्रत्यवाय तो आत्मा से भिन्न कोई अन्य त्याग योग्य पदार्थ ही माना गया है तो हम उसे कहते हैं जिसने आत्मा को क्षुधादि से अतीत और प्रत्यवाय से असंबद्ध जाना है यह सर्वदा क्षुधादि से अतीत आत्मा को ही देखता है क्योंकि जो आत्मा से भिन्न किसी हेय या उपादेय वस्तु को नहीं देखता उससे कर्म का संबंध होना संभव ही नहीं है जो ब्रह्मवेद्ता नहीं है करने वाले उस पुरुष के कर्मों का अभाव हो जाने से जाने के कारण गमन का कोई कारण न रहने से उसके वाघ आदि प्राण उत्क्रमण नहीं करते देह से ऊपर की ओर नहीं जाते और त्म कामता के कारण वह विद्वान यही हो जाता है है है यह यह वह निश्चय ही ही इसका आत्मकाम और अकाम रूप है। इस प्रकार यह रूप से उस ब्रह्म का ही रूप दिखाया गया है। अथा कामायम इत्यादि वाक्य से यह उसी के दृष्टांतिक भूत अर्थ का उपसंहार किया जाता है वह इस प्रकार का साधक किस प्रकार मुक्त होता है सो कहा जाता है जो सुषुप्त अवस्था में स्थित की भांति निर्विशेष अद्वैतन का कोई कारण न रहने से उसके वाग आदि प्राण उत्क्रमण नहीं करते किंतु वह विद्वान यही ब्रह्मरूप हो जाता है यद्यपि वह देवा देहांसा दिखाई देता है किंतु वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है क्योंकि उसके अब्रह्म के परिच्छेद की हेतुभूता कामनाएं नहीं रहती इसलिए वह यही ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है शरीर पात के नहीं, मरे हुए विद्वान को भावान्तर की प्राप्ति नहीं होती अर्थात उसका जीवितावस्था से भिन्न भाव नहीं होता <coughs> देहांतर का संयोग न होने से ही वह ब्रह्म को प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है यदि मोक्ष कोई भावांतर प्राप्ति मानी जाए तो संपूर्ण उपनिषद का विवक्षित जो आत्मय के सिद्धांत है वह बाधित हो जाएगा तथा मोक्ष में तक हो जाएगा नहीं नहीं रहेगा और यह इष्ट है, क्योंकि इससे मोक्ष की अनित्यता भी प्राप्त होती है कर्म से निष्पन्न होने वाला पदार्थ नित्य नहीं देखा गया और मोक्ष तो नित्य ही माना गया है जैसा कि यह ब्राह्मण की नित्य महिमा है इस मंत्र वर्ण से सिद्ध होता है इसके सिवा स्वाभाविक अकृत्रिम स्वरूप से भिन्न कोई अन्य पदार्थ नित्य है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती के स्वरूप के है प्रकाश भी अग्नि के व्यापार के पीछे होने वाला नहीं है वह अग्नि के व्यापार के पीछे होने वाला है और स्वाभाविक भी है ऐसा कहना तो विरुद्ध है यदि कहो कि अग्नि के उष्णत्व और प्रकाश का ज्वलन व्यापार के पीछे होना तो सिद्ध होता ही है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि वह तो दूसरे की उपलब्धि के व्यवधान की निवृत्ति की अभिव्यक्ति की अपेक्षा से है ज्वलन आदि व्यापार पूर्वक जो अग्नि अपने उष्ण और प्रकाश गुणों के सहित अभिव्यक्त होता है वह अग्नि की अपेक्षा से नहीं है तो फिर क्या बात है अग्नि के उष्ण और प्रकाश रूप धर्म दूसरे की दृष्टि से व्यवहित ओझल है अर्थात किसी की दृष्टि से असंबद्ध है अतः ज्वलन की अपेक्षा से दृष्टि के उस व्यवधान की निवृत्ति होने पर वे अभिव्यक्त हो जाते हैं इसी से यह भ्रांति हो जाती है कि ये उष्णत्व और प्रकाश धर्म ज्वलन पूर्वक उत्पन्न हुए हैं। यदि उष्णत्व और प्रकाश भी अग्नि के स्वाभाविक धर्म नहीं है जो तो जो भी अग्नि का स्वाभाविक धर्म हो हम उसी को इसमें उदाहरण देंगे पदार्थों का स्वाभाविक धर्म है ही नहीं ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता बेड़ियों के टूटने के समान मोक्ष भी बंधन निवृत्ति रूप अभावय धर्म है ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि एक ही अद्वितीय ब्रह्म है इस श्रुति के अनुसार परमात्मा की एकता स्वीकार की गई है परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा बद्ध है नहीं जिसकी बेड़ियों के टूटने के समान बंधन निवृत्ति रूप मुक्ति हो परमात्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु का अभाव हम पहले विस्तार से बतला चुके हैं अतः अविद्या की निवृत्ति मात्र से ही मोक्ष व्यवहार होता है ऐसा हमारा कथन है जिस प्रकार की रज्जु आदि में सर्पादि के अज्ञान की निवृत्ति होने पर सर्पादि की भी निवृत्ति हो जाती है जो लोग ऐसा कहते हैं कि मोक्ष में किसी विज्ञानांतर या आनंदांतर की अभिव्यक्ति होती है उन्हें अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ बतलाना चाहिए यदि लौकी की उपलब्धि अर्थात विषय व्याप्ति ही अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है तो यह बतलाना चाहिए कि विद्यमान सुख की अभिव्यक्ति होती है या अविद्यमान की यदि कहे विद्यमान सुख की अभिव्यक्ति होती है तो जिस मुक्त के प्रति उस विद्यमान सुख की अभिव्यक्ति होती है उसका तो वह आत्मस्वरूप ही है अतः नित्याभिव्यक्त होने से उसकी उपलब्धि में कोई व्यवधान न होने हो सकने के कारण वह मुक्त को अभिव्यक्त होता है ऐसा विशेष वचन कहना व्यर्थ ही है और यदि वह वह कभी-कभी ही होता है है तो तो उसकी उसकी उपलब्धि में रहने के कारण अनात्मभूत तब तो उसकी दूसरे साधन से होने का प्रसंग उपस्थित होता है और इस प्रकार अभिव्यक्ति के साधन की भी अपेक्षा हो जाती है यदि उपलब्धि समानाश्रयत्व माना जाए तो व्यवधान की कल्पना न हो सकने के कारण या तो उसकी सर्वदा अभिव्यक्ति ही ही ही होगी या होगी, या इन दोनों के के बीच की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है। एक ही वाले एक आत्मभूत धर्मों का परस्पर विषय विषय भाव होना संभव नहीं पूर्व पक्ष विज्ञान और आनंद की अभिव्यक्ति से पूर्व जिसका संसारित्व और अभिव्यक्ति के पश्चात मुक्तत्व बतलाया जाता है वह अत्यंत विलक्षण होने के कारण जित्याभि व्यक्त ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न है जैसे उष्णता से शीतलता सिद्धांती, सिद्धांत का परित्याग हो जाता है इस समय के समान, की कोई न मानी जाएगी तो उसके लिए अधिक प्रयत्न करना संभव नहीं होगा तथा शास्त्र की वृथता भी प्राप्त होगी यदि ऐसा कहे तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि अविद्या रूप भ्रम की निवृत्ति के लिए होने के कारण उनकी सार्थकता है परमात् परमार्थतः मुक्तत्व और अमुक्तत्व में कोई भेद नहीं है क्योंकि आत्मा सर्वदा एक रूप ही है किंतु शास्त्र विज्ञान से तद अज्ञान का नाश होता है और उस शास्त्रोपदेश के प्राप्त होने से पहले उसके लिए प्रयत्न करना भी उचित ही है पूर्व पक्ष अविद्यावान आत्मा का अविद्या की निवृत्ति एवं अनिवृत्ति के कारण रहने वाला भेद तो रहेगी सिद्धांति नहीं क्योंकि आत्मा को जनित कल्पना का विषय माना गया है, इसलिए और आकाश में भासने वाले सर्प, जल, रजत और माल्य से जैसे उनमें कोई दोष नहीं आता उसी प्रकार आत्मा में भी अविद्याजनित कल्पना से कोई दोष नहीं आ सकता ऐसा हम कह चुके हैं पूर्व पक्ष तिमिर रोग युक्त और रोगमुक्त दृष्टि से जैसे चंद्रमा का भेद प्रतीत होता है वैसे ही अविद्या के कर्ता और अकर्ता होने से आत्मा में भी भेद हो इस श्रुति द्वारा स्वयं आत्मा के अविद्या करता होने का निषेध किया गया है इसलिए सिवा अविद्या रूप भ्रम तो अनेक व्यापारों के मेले से उत्पन्न होता है तथा यह वह आत्मा का विषय भी है अतः जिसके द्वारा अविद्या रूप भ्रम घटादिक के समान प्रत्यक्षतया ग्रहण किया जाता है वह अविद्या हो तो सिद्ध होता है सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि उस अनुभव का भी पृथक करके ग्रहण होता है और जो जिसका पृथक करके ग्रहण करने वाला है वह उसमें भ्रांत है ऐसा कहा नहीं जा सकता उसी का तो पृथक करके ग्रहण होता है और उसी में भ्रांति है ऐसा कहना तो विरुद्ध है मैं नहीं जानता मुक्त हूँ यह अनुभव दिखाई देता है ऐसा तुम कहते हो और ऐसा भी कहते हो कि उसे देखने वाले की अज्ञान एवर, एवं मुग्ध रूपता देखी जाती है इस प्रकार तो वे अज्ञान आदि दर्शन के विषय अर्थात कर्म रूपता को प्राप्त हो जाते हैं तब कर्मभूत होकर वे अज्ञान और मुग्धता कर्तृस्वरूप साक्षी के विशेषण किस प्रकार हो सकते हैं और यदि वे साक्षी के विशेषण हैं, तो वे उसके कर्म कैसे हो सकते हैं और अर्थात साक्षी से व्याप्त कैसे होंगे कर्म तो कर्ता की क्रिया से व्याप्त होने वाला होता है तथा व्याप्य दूसरा होता है और व्यापक दूसरा वह उसी से व्याप्य नहीं होता ऐसी स्थिति में बदलाव अज्ञान और मुग्धता साक्षी के विशेषण किस प्रकार हो सकते हैं तथा अज्ञान को, को अपने से पृथक देखने वाला अज्ञान को अपना कर्मभूत अनुभव करने वाला उसे शरीरांतर्गत कृषता और रूपादि के समान साक्षी के धर्म रूप से नहीं ग्रहण कर सकता पूर्व सुख दुख इच्छा और प्रयत्न आदि आत्मा के धर्मों को तो सभी लोग ग्रहण करते हैं सिद्धांति इस प्रकार भी ग्रहण करने वाले पुरुष की पृथकता ही स्वीकार की जाती है और तुमने जो कहा कि मैं नहीं जानता मुग्ध ही हूं। सो तुम भले ही अज्ञ या मुग्ध रहो किंतु जो इस प्रकार देखने वाला है वह तो और अमुग्ध ही है ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है व्यास ने, जी, व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है कि आत्मा क्षेत्रों को प्रकाशित करता है समस्त में समान रूप से स्थित और उनके नष्ट होने पर भी नष्ट न होने वाले परमेश्वर को इत्यादि सैकड़ों प्रकार से उसका वर्णन किया गया है अतः स्वयं आत्मा की बद्धमुक्त एवं ज्ञान अज्ञान के कारण कोई विशेषता नहीं हो सकती क्योंकि उससे सर्वदा समान और एकरस स्वरूप माना गया है। जो लोग को अन्य प्रकार से कल्पना करना तो चाहते हैं अथवा तो आकाश को मुठ्ठी से खींचना और उस उसे चमड़े के समान लपेटने की इच्छा करते हैं हम तो ऐसा करने में समर्थ नहीं है हम सर्वदा सम एकरस अद्वैत अविकारी अजन्मा अजर अमर अमृत अभय रूप आत्म तत्व ब्रह्म ही है यही संपूर्ण वेदांतों का निश्चय अर्थ है ऐसा समझते हैं अतः विपरीत ग्रहण से होने वाली देह संत का विच्छेद को प्राप्त होता है यह कथन उपचार मात्र है स्वप्न और जागृति अवस्थाओं में जाने का जो दुष्टांत दिया गया था उसके दार्शा दाष्टान्तिक संसार का वर्णन कर दिया गया संसार के हेतुभूत विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा का भी निरूपण किया गया और जन उपाधिभूत देह एवं इंद्रिय लक्षण से परिवेषित हुआ जीव संसारे कर करके यह निश्चय किया गया कि काम ही उनका प्रेरक है जिस प्रकार ब्राह्मण भाग के द्वारा इस अर्थ का निश्चय किया गया था वैसे ही मंत्र के द्वारा भी बंध और बंध के कारण का वर्णन कर कामयम इत्यादि पदों से इस प्रकरण का उपसंहार कर दिया गया फिर यथा, फिर यथा इस प्रकार आरंभ कर सुप्तावस्था रूप दृष्टांत के दातिक सर्वात्म भाव रूप मोक्ष का वर्णन किया गया यह मोक्ष का कारण जो आत्म कामत्व के द्वारा आप बतलाया गया है वह आत्म आत्म द्वारा आप प्रकरण की सामर्थ्य से आत्मज्ञान के बिना हो नहीं सकता अतः सामर्थ्य से ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का कारण बतलाई गई है इसलिए यद्यपि संसार का मूल काम है यह बतलाया गया है तथापि यह बात भी कही हुई हो हो जाती है कि मोक्ष के कारण ज्ञान से विपरीत अज्ञान ही बंधन का कारण है यहाँ भी मोक्ष और मोक्ष का साधन ये ब्राह्मण भाग द्वारा बतलाए गए है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 प्रकार कांचुली बाबी के ऊपर मृत और सर्प द्वारा हुई पड़ी रहती है उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और यह अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है तेज ही है तब विदेह राजा जनक ने कहा वह मैं जनक श्रीमान को सहस्र गौए देता हूं भाष्यर्थ तत् उसी अर्थ में यह श्लोक यानी मंत्र है जब जिस समय सर्व अर्थात समस्त काम तृष्णाओं के भेद सर्वता छूट जाते हैं आत्मकामी कामी की वे समस्त कामनाएं समूल नष्ट हो जाती है जो लोक में प्रसिद्ध पुत्र वित्त और लोकेशणारूप ऐहिक और पारलौकिक कामनाएं इस पुरुष के हृदय बुद्धि में आश्रित है वे जब समूल नष्ट हो जाती है तब यह मृत्य मरणधर्मा होने पर भी कामनाओं का समूल नष्ट हो जाने के कारण अमृत हो जाता है यहाँ अर्थतः यह बात कह दी गई कि अनात्म विषय कामना ही विद्या रूपम मृत्यु है अतः मृत्यु का वियोग हो जाने पर विद्वान जीवित रहते हुए ही अमृत हो जाता है वह यहाँ इस शरीर में ही रहता हुआ ब्रह्म को अर्थात ब्रह्म भाव रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है अतः मोक्ष को देशांतर में जाने जाने आदि की अपेक्षा नहीं है इसलिए विद्वान के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता वे जैसे के तैसे ही अपने कारण पुरुष में पूर्णतया लीन हो जाते हैं केवल नाम मात्र ही बचा रहता है ऐसा ऊपर कहा गया है किंतु प्राणों के लीन हो जाने पर तथा देह के अपने काल में मिल जाने पर विद्वान किस प्रकार मुक्त होकर अर्थात यही सर्वात्मा होकर विद्यमान रहते हुए पूर्ववत भाव को प्राप्त नहीं होता इस विषय में अब कहा जाता है उसमें यह दृष्टांत है जिस प्रकार लोक में अहि सर्प उसकी निर्वल यानी अर्थात् आश्रय यानी बाबी आदि पर मृत और द्वारा भाव से प्रक्षिप्त परित होकर पड़ी रहती है इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है यह शरीर यह शरीर सर्पस्थानीय मुक्त पुरुष के द्वारा अनात्म भाव से परित्यक्त होकर मरे हुए के समान पड़ा रहता है और उससे भिन्न जो सर्पस्थानीय सर्वात्म भू, सर्वात्म भूत मुक्त पुरुष है वह सर्प के समान वही रहता हुआ भी अशरीर ही रहता है पूर्ववत पुनः शरीर युक्त नहीं होता वह पहले काम कर्म प्रयुक्त शरीरत्म भाव से ही स शरीर और मरण धर्मा था उसके न रहने से अब वह शरीर है और इसलिए अमृत है वह प्राण प्राण क्रिया करता है इसलिए प्राण वह प्राण का प्राण है ऐसा आगे कहे जाने वाले मंत्र में और ये सौम्य मन प्राण रूप बंधन वाला है ऐसा एक अन्य श्रुति में कहा भी है प्रकरण के वाक्य और वह क्या है तेज ही है विज्ञान रूप ज्योति ही है जिस आत्मज्योति से अवभाषित होता हुआ जगत प्रज्ञा नेत्र और विज्ञान ज्योतिर्मय होकर विशेष रूप से च्युत न होकर विद्यमान रहता है का भूत बंध सहेतु का प्रश्न का जनक याज्ञवल्क आख्यायिकारूपधारिणी श्रुति ने विस्तार पूर्वक निर्णय कर दिया तथा प्राणियों को संसार से मुक्त होने का उपाय भी बतला दिया अब श्रुति स्वयं ही कहती है कि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 इसमें उसका क्या अभिप्राय है यहां, कोई कोई ऐसा कहते हैं कि जनक अध्यात्म विद्या समर्पण नहीं करता वह ऐसा समझता है कि याज्ञवल से अपना सारा अभिमत विषय सुनकर अंत में सर्वस्व समर्पण करूंगा तथा उसे यह भय है कि यदि मैं यही सब कुछ दे डालूंगा तो यज्ञवल्क जी समझ यह समझ कर अब इसकी श्रवण करने की इच्छा निवृत्त हो गई है मंत्रों द्वारा इसका वर्णन नहीं करेंगे अतः यह सहस्त्रदान उनकी शुश्रूषा के लिंग को सूचित करने के लिए है किंतु ये सब बातें ठीक नहीं है क्योंकि साधारण मनुष्यों की भांति प्रमाण भूत के लिए किसी बहाने की आवश्यकता नहीं हो सकती इसके सिवा अभी कुछ वक्तव्य अर्थ है इससे भी सहस्त्र मात्रा दान संगत है मोक्ष तत्व का निरूपण हो जाने पर भी आत्मज्ञान का साधन और आत्मज्ञान का शेष भूत सर्वेक्षण त्याग रूप संस्य अवशिष्ट है ही अथा मंत्र श्रवण मात्र की इच्छा की कल्पना करना क्लिष्ट है एक बार कहे हुए विषय के पुनः कहने की कल्पना करना तो अगतिक गति है गति रहते हुए तो वैसी कल्पना करनी उचित नहीं है और यह स्तुति मात्र है नहीं यह हम पहले कह चुके हैं किंतु यदि ऐसा होता तो इसके आगे के लिए ही कहिए ऐसा कहना चाहिए था उत्तर पक्ष यहाँ यह दोष नहीं है क्योंकि जनक ऐसे समझता है कि आत्मज्ञान के समान सन्यास मोक्ष का प्रयोजक साक्षात साधन नहीं है प्रतिपत्ति कर्म के समान उसका पाक्षिक अनुष्ठान किया जा सकता है जैसा कि सन्यास के द्वारा शरीर त्याग होता है यदि उसे ऐसा प्रश्न निह नहीं किया जा सकता क्योंकि संन्यास तो मोक्ष के ही साधन भूत आत्मज्ञान के परिपाक के लिए है आत्म कामी ब्रह्मविता मोक्ष आत्मकामी ब्रह्मविता को मोक्ष प्राप्त होता है इसमें प्रमाण मंत्र उस विषय में यह मंत्र है यह ज्ञान मार्ग सूक्ष्म विस्तीर्ण और पुरातन है वह मुझे हुए है। और मैंने ही उसका फल साधक ज्ञान प्राप्त किया है धीर ब्रह्मविता पुरुष इस लोक में जीते जी ही मुक्त होकर शरीर त्याग के बाद उसी मार्ग से स्वर्गलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं भाष्यर्थ आत्मकाम काम ब्रह्म वेत्ता का मोक्ष होता है ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस अर्थ में उसके विस्तार का प्रतिपादन करने वाले ये मंत्र है। मार्ग दुर्वि तथा यानी विस्तीर्ण है अथवा जहाँ माध्यम दिनी के अनुसार वितः के स्थान में वितरह ऐसा पाठाग्रह है वहाँ विस्पष्ट तरण का हेतु होने के कारण ज्ञान मार्ग मोक्ष का साधन है ऐसा अर्थ समझना चाहिए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 मैंने इसे केवल प्राप्त ही नहीं किया है अपितु मैंने ही इसका अनुवेदन भी किया है विद्या के परिपाक की अपेक्षा से जो उसकी फल स्थिति की प्राप्ति है उसे अनुवेदन कहते हैं जैसे भोजन का पर्यवसान तृप्ति में होने वाला है माम स्पृष्ट इस वाक पूर्व वाक्य में तो केवल ज्ञान प्राप्ति का संबंध मात्र ही बतलाया गया है इतना उससे इसका अंतर है शंका क्या अकेले इस मंत्र दृष्टा ही ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त किया है किसी दूसरे ने प्राप्त नहीं किया जिससे कि वह मेरे द्वारा ही अनुवित्ता है ऐसा निश्चय करता है समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यह यह वाक्य इस विद्या का अनुत्तम फल आत्मसाक्षिक है इस प्रकार ब्रह्म विद्या की स्तुति करने वाला है इस प्रकार आत्मज्ञान मैं कृतार्थ हूँ ऐसा आत्माभिमान करने वाला और स्वानुभव सिद्ध है इससे बढ़कर और क्या हो सकता है इस प्रकार श्रुति ब्रह्म विद्या की स्तुति करती है कोई अन्य ब्रह्मवेता इस फल को प्राप्त नहीं कर, करता ऐसी बात नहीं है क्योंकि देवताओं में से जिस, जिसने उसे जाना ऐसी सब के करने वाले है।, बात बतलाती है उस ब्रह्म विद्या रूप मार्ग से धीर बुद्धिमान अर्थात दूसरे भी ब्रह्मवेट ब्रह्म विद्या के विद्या के फल मोक्ष स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं स्वर्गलोक शब्द देवलोक का वाचक होने पर भी यह